खुशी है वो शंकर विलास होटल वाला आता था कि महाराज जो आता है प्रसाद में लुटा देते चलो घूम के भी आए प्रसाद भी खा के वो। ऐसे करते करते जरा सा ऐसा हो गया तो अब तो लंबी दाढ़ी और पुष्कर में बैठे शिवलाल पाक जीवन बदल गया ऐसे कौशिक पटेल पेट्रोल भराया गाड़ी में हम बड़ोदा में सत्संग कर रहे थे का कृष्ण ने तो अर्जुन का रथ चलाया और तुम मेरा रथ चला रहे बोलो क्या चाहिए बोले अब वो अमेरिका पढ़ के लौटा था और यहाँ का उत्तर गुजरात का दक्षिण उत्तर गुजरात का उसका बाप धनाढ़ था बिरला क्या दो गुजराती जगत का वो ये लड़का सेवा में था मुझे क्या चाहिए बोले जो आपको अच्छा लगे मैं तो मेरे को तो अच्छा भगवान ही लगता है मन में सोचा मैं जो मुझे अच्छा लगे वो बस पिछले 12-15 साल से आश्रम में रहता है उसकी पत्नी आती है कभी वो बड़ोदे जाता है लेकिन संयम आ गया एक बार भी संसार में नहीं फिस अभी उसकी बेटी की शादी करा दी मैं क्या जा क्या दो दिन जा क्या मैं क्या कैसा रहा बोले ये लोग कैसे जीते मैं मन में सोचा पहले तो तुम भी ऐसे ही जीते थे अब <laughs> बोलता है बेटे ये कैसे जीते <laughs> कि बहुत नीचा जीवन है तो वो असली जीवन का जब मजा आ जाएगा ना तब आपको अभी का जीवन बहुत छोटा लगेगा नीचा लगेगा जैसे बच्चे थे ना आप चवनी के लिए रोते थे चॉकलेट के लिए रोते थे कई कई बच्चे तो लिप निकलते थे तो अभी कैसा लगता है ऐसे ही अभी का जीवन लगेगा जब असली सुख मिलेगा ये बात है नारायण नारायण नारायण नारायण नारा तुम तो भगवान वशिष्ठ जी कहते है श्री राम जी अंतर संकल्प होना चाहिए और जो हो, ने रास्ते चलता है समझो उसका आखिरी जन्म है और उसमें चार ये दिव्य गुण आ जाते मैत्री किसी से भी वैर भाव मेरा किसी व्यक्ति तो क्या किसी पशु क्या सावनी तो उन्होंने भी मेरे को कुछ नहीं किया सांप पर पैर पड़ जाता था फिर भी उन्होंने नहीं कहा तो बड़े भयंकर सांप थे आबू गुफा अंदर घुस जाता था बाहर हम टैलते अंधेरे में तो कभी एक पैर पड़ गया उसको फू मारा फूक किया बिचारा भाग गया फिर मेरी गुफा में आता किसी के प्रति बैर नहीं रहेगा तो सामने वाले की वृत्ति आपके आगे जोर नहीं मारेगी और मारती तो प्रकृति उसको घुमा घुमा के ले जैसे कई पत्रकारों ने संगठन किया कई कबारे पीछे लग गई कोई प्रदेश प्रमुख लग गया कोई फलाना लग गया कोई फलाना माथा भारे मानस लगा दिए गए कुछ कुछ हो गए लेकिन हमने तो अपनी तरफ से उनका बुरा नहीं चाहा, तो वो बेचारे तेजोहीन होकर कोई एक्सीडेंट में तो कोई किसी में तो कोई सुधर गया, गया ऐसे ऐसे सूरत में भी एक ओप हुआ था तो कोई तो चुनाव से अभी भी बेचारे खबर आती की बड़ी बुरी हालत हमने किसी को नहीं कहा कि इसको वोट मत देना या, या हार जाए हम नहीं कहते लेकिन हो जाता है उनका प्रभाव प्रभाव छीन हो जाता है क्योंकि हम उनका बुरा नहीं चाहते वो हमारा बुरा चाहते करते तो प्रकृति उनको दे देती है जो उनको उचित होता है या तो सद्बुद्धि के ग्राहक होते तो भगवान सदबुद्धि दे, दे देता दंड के ग्राहक होते तो दंड दे, दे देता तो ये चार चीजें आप जन में आ मैत्री किसी से बैर नहीं सौम्यता आपके अंदर की ऐसी परमात्मा सुख है तो आपके स्वभाव भी सौम्य हो जाएगा मैत्री सौम्यता आर्यता क्या उचित है क्या अनुचित है धर्म के जो ज्ञान है शास्त्रों का वो आपके द्वारा ऐसे सात्विक व्यवहार होने लगेगा मुक्तता आप किसी वस्तु में किसी आदत में किसी परिस्थिति में किसी चिंता में फंसेंगे नहीं किसी दुख में आप फंसेंगे नहीं क्या बड़ी ऊंची बात करोड़ों अरबों रुपया होने के बाद भी दुख के समय आदमी दुख में फंसता है लेकिन ये आप सदगुण आ जाएंगे मुक्त था इतना बड़ा मेरा पसारा है लेकिन मुझे टेंशन नहीं लगता बंधन नहीं लगता मुक्त था और जितनी अंतरात्मा की मुक्तता होगी उतनी सूझबूझ बढ़िया होगी और आपके ठीक जगह पे कदम पड़ेगी आपकी ठीक वाणी होगी आपका ठीक व्यवहार हो जाएगा तो ये आप कहना पा लो न क्यों कम कम चीज में राजी हो जाओ चवन्नी के चॉकलेट में क्यों राजी हो जाना ईश्वरी राज पाए ये संसार तो चवन्नी के चॉकलेट जैसा है और क्या है एकदम फ्लैट है मेरे मिलता थे लेकिन इससे भी ज्यादा ज्यादा वाले छोड़ के मर गए तो तू तो क्या ले जाएगा बेटे तो असली राज के तरफ आ जाओ है? अब ठीक है नारायण नारायण नारायण श्री कृष्ण ने कहा कि गऊ का दर्शन पीपल का दर्शन तपस्वी का साधन तपस्वी यात्री तपस्वी का दर्शन पुण्यदायी दर्शन ये कहते कहते हीरे का दर्शन भी पुण्यदायी है तो मैंने हीरे वाली अंगूठी पहन के ऐसा करना चालू कर दिया था कि ऐसा करूं तो पुण्य दर्शन लोगों को भी मजा आ जाए चलो बाबा ऐसा नहीं तो हीरे वाली अंगूठी ही ही ही होती है ना मैं यूं करती ले भाई हीरे का दर्शन भी कर दे पुण्य दर्शन माता पिता का द्रोही गौ का हत्यारा पीपल को काटने वाला और अतिथि का धन करने वाले का दर्शन पापमय दर्शन माना गया है मेहमान से दगा करने वाले का दर्शन पापमय दर्शन है और मेहमान की भलाई चाहने के लिए अतिथि का सत्कार्य सब सज्जनों के दर्शन में गिरा जाता है अच्छा जी राम राम ओ नारायण नारायण मन में मन में आनंद है ओम शांति माधुर्य ओम ओम पुण्यमय दर्शन ओ ऐसा कोशिश नहीं करोगे कुछ हो जाए नहीं आनंद जगे अपने आप आनंद है मेरा को अनुभव नहीं होता जिसके ऊपर खून के इसका मुकदमा है वो छोड़ा खूं तो ले जाए माधुर्य ओ हो रामाजी हो जिनको बोलने में अच्छा रहता है बोलते जाओ धीरे धीरे देर। जिनको ऐसी मानसिक अच्छा रहता है वो करो भु जी ओम मैं गुरु जी के निकट हो रहा हूं मेरे जी ओम मैं गुरु मेरे प्यारे जी ओम प्यारे लिए आनंद ओम आनंद आये प्रभु जी ओम प्यारे जी ओ हरि हो हरि ओ आनंद है माधुर्य नंद के महासागर में सबका चित डोल रहा है प्रभु रस में सब पावन हो रहे हैं। जो जल्दी करते ना वो फिर ध्यान का आनंद नहीं ले सकते ओ। कोई भूत नहीं पड़ा है पीछे डंडा लेके जल्दी जल्दी करते वो बेवकूफी करते ओ, ओ, हो ओ रग रग पावन हो रही किसी बहाने भी आ गए सत्संग में मंगल हो जाता है किसी भी लौकीिक इच्छा से आए सत्संग की इच्छा से आए तकलीफ मिटाने आए जो जिस इच्छा से आता है देर सबेर उसके मनोरथ वैसे पूर्ण हो जाते भगवत कथा कल्प ध्रुम है जिस कल्पना से आते देर सबे वो काम हो जाता है जरूरी नहीं कि यहां बोलने से न सत्संग आके बैठे प्रार्थना की अच्छा इरादा है, है वो पूरा हो जाता है सत्संग आरोग्य श्रीमदभागवतुष्टि पठना ये प्रमुचते श्रीमदभागवत भगवत कथा आयु बढ़ाने वाली है आरोग्य बढ़ाने वाली देने वाली ये तो सबका अनुभव हो रहा है इसको पढ़े सुने करे नहीं। अब नहीं तो अब कैसे तो भी पुष्टि होती भगवत कथा को पढ़ना सुनना जाना बड़ा और देर सबे समय पाप मिटते हैं और जीव की बुद्धि शुद्ध होती है और भगवत पासा वाली बनती है तब भगवान मिलते छल कपट राग द्वेश कम होने लगता है मैत्री सौम्यता आद्यता और मुक्तता ये चार गुण बढ़ाते जाओ आदतों के गुलाम नहीं बनो मुक्त बनो कुटुंब परिवार के टेंशन में गुलाम मत मुक्त बनो मुक्त था विस्तृण आपके बंधन में क्या अकेले आए अकेले जाना है मुक्त रहो ये चार गुण जितने बढ़ेंगे उतने ईश्वर के तरफ हो जितने ईश्वर के तरफ हो गए उतने ये चार गुण बढ़ जाएगा अच्छा जी चलो